परमार्थ प्रसंग 345 वर्तमान काल में हम देखते हैं कि सारे विश्व में एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को एक राष्ट्र अन्य राष्ट्र को अपने अपने भोग स्वार्थ चरितार्थ करने के निमित्त पूर्वक ध्वंस कर रहा है इस युग में मनुष्य के हाथ से मनुष्य की लाछना मानवता की अमानवता मनुष्य के प्रति मनुष्य की हीन दृष्टि तथा प्रभुत्वपूर्ण और अपमानसूचक व्यवहार चरम सीमा को प्राप्त कर चुका है मनुष्य मनुष्य के के प्रति घातक पोषण कारण मनुष्य ने जंगली हृंस पशुओं को भी कर डाला है। प्राच्य और पाश्चात्य के शक्तिमान तथा कथित उन्नत राष्ट्र अपने राष्ट्रीय उन्नति और प्रदेश सेवा के पुण्य नाम से एवं जगत में शांति प्रतिष्ठा तथा सभ्यता के विस्तार की दुहाई देकर दुर्बल और अनुन्नत राष्ट्र समूहों का सर्वस्व शोषण कर कर उनका सर्वनाश साधन कर रहे हैं। के दृष्टि में अश्वेत मनुष्य ही नहीं है। मैं असभ्य बर्बर उनके लिए भोग सामग्री उत्पन्न करने के यंत्र स्वरूप वे ईश्वर द्वारा श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार का पीड़ादायक दृष्टिकोण और विश्व के भोगों की उपकरण राशि को लेकर उनकी आपस में प्रतिद्वंदिता ही आधुनिक प्रलया विश्वव्यापी युद्ध का मूल कारण है भारतवर्ष में भी धर्म, समाज, संप्रदाय और अधिकारवाद के नाम से आपस में परस्पर विरोध मूलक अनेक प्रकार के भेद अस्पृश्यता सांप्रदायिकता अप्रतिहत प्रभाव से राज्य कर रहे हैं और उन्होंने राष्ट्रीय जीवन को सर्वविध दुःख दैन्य और दुर्दशा से जर्जरित करके रख छोड़ा है इसीलिए देखा जाता है कि क्या पाश्चात्य क्या प्राच्य दोनों में मनुष्य राष्ट्र के प्रति उपरोक्त जघन्य दृष्टि तथा भेदभाव पोषण और उसी के अनुयायी आशुरिक व्यवहार जगत में समस्त विरोध विद्वेष का मूल कारण है एवं स्वामी जी द्वारा प्रवर्तित नारायण ज्ञान से जीवसेवा ही इस विषम समस्या के समाधान का उपाय है प्रमुख मानव जीवन के समस्त विभाग यहाँ तक कि मनुष्य के दैनिक जीवन पर्यंत को नियंत्रित करने का उद्देश्य दिया है इस महान आदर्श का जगत में प्रचार करना तथा तो उसको कार्य रूप में प्रनित करने का मार्ग का मार्गदर्शन ही और उद्देश्य है 347, भगवान एक ही आधार से नैसर्गिक नियम और प्रेम स्वरूप हैं। पिता रूप से हैं प्रेम स्वरूपनी और जगतपिता रूप से न्याय विधाता वे कर्म फल दाता हैं और साथ ही कपाल मोचन रूप से शरणागत भक्तों को समस्त बंधनों से मुक्त कर देते हैं 348 जैसे वायु बादलों को घेर घार कर एक जगह इतने घनीभूत कर देती है कि अंधकार की सृष्टि हो जाती है सूर्य को ढाक देती है और फिर हवा की ही मेघों को उड़ा देती है मेघ हट जाने पर सूर्य प्रकाशित हो जाता है इसी प्रकार मन ही बंधन की सृष्टि करता है और मन ही बंधन को दूर करता है जीव के अंतर से माया नाश होते ही परमात्मा अपने स्वरूप से प्रकाशित होते हैं माया तो एक उड़ता हुआ क्षणिक आभास मात्र है उसकी क्या ताकत है कि परमात्मा का विकास करे जो है नित्य सत्य स्वयं प्रकाश स्वरूप